संक्षिप्त महाभारत श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित का नाम करन, का नामकरण, पांडवों हस्तिनापुर में पहुंचना तथा व्यास और का को यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा देना वैशं जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूतिका गृह तुम्हारे पिता के तेज से दे होने लगा फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए इसी समय आकाशवाणी हुई केशव, तुम धन्य हो। साथ ही वह प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा यह देखकर भरतमंशी सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ वाचन कराया फिर वे सब आनंद मग्न होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्यों को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है उसी प्रकार कुंती द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ तदंतर सूत और माघो भगवान श्री कृष्ण का स्तमन किया उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए फिर अन्य युद्वियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की जिसके बाद सत्य प्रतिज्ञा श्रीकृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया कुरुकुल के परीक्षित हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए जन्मे इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित काल क्रम से बड़े होने लगे जो ही उनकी ओर देखता उसका मन प्रसन्न हो जाता था तुम्हारे पिता की आयु जब एक महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर अस्तिनापुर को लौटे यदवंशियों ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं तो वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले पूर्ववासियों ने फूलों की बंदनवारों भांति भांति की ध्वजाओ और विचित्र विचित्र पताकों से हस्तिनापुर को सजाया उन्होंने अपने घरों की भी सजावट की ने देव मंदिर में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी राजमार्ग नाना प्रकार के फूलों से अलंकृत किए गए उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर में चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी पांडवों के समीप अनेक आने बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले उन सब लोगों ने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरे के साथ धर्मानुसार मिले तत्पश्चात पांडव और यदवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया उस समय धन का खजाना उनके आगे आगे चल रहा था पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे वे एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धित्राष्ट्र के पास गए तथा ने अपने अपने नाम बदलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया मिलने के बाद, बाद आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यास में पधारे पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया और विष्णु एवं अंधक वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ गए फिर नाना प्रकार की बातचीत के बाद युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा भगवान आपकी कृपा से जो यह रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूँ इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन है ने कहा राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता उसका अनुष्ठान करके तुम निस्संदेह पाप से मुक्त हो जाओगे व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधि ने अश्वेध यज्ञ आरम्भ करने का विचार किया महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा पुरुषोत्तम हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग की दीक्षा लेकर ले इसका आरंभ कीजिए क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे आप ही यज्ञ अक्षर सर्वरूप धर्म प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति है ऐसी मेरी निश्चित धारणा है श्री कृष्ण ने कहा महाराज यह कथन आपके ही योग्य है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं क्योंकि आप धर्म से सुशोभित हैं हम लोग आपके अंग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा तो हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हों उसे उस काम में लगने की आज्ञा दीजिए मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो कुछ कहेंगे वह सब कुछ करूँगा आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव को भी यज्ञानुष्ठान का फल मिलेगा